तैयारो इस देश तैयारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मैं हूं आपका साथी आरजे भाग तीसरे में आपका स्वागत है आइए इस रूहानी यात्रा पर जहां हम सुनेंगे वीर जवानों की कहानी यहां पर जिन जवानों की हम बात करेंगे उन्हें सुनकर आपकी रगों में दौड़ेगी एक नई रवानी जवानी की देश के प्रति प्यार और कुर्बानी की जी हाँ आइए इस तीसरे भाग में हम लोग कुछ नई बातें बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक की बातें आपको सुनाएंगे आप सुना हैं रेडियो माधुन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का त्यारो इस देश का त्यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना। स्वतंत्रता की अगर बात करें या स्वतंत्रता पर्व की अगर हम बात करें तो देशभक्तों को याद करने का यह दिन है शहीदों का कौन रंग लाया जिस सरकार के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था, था ऐसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी आखिर निहत्ते भारतवासियों के सामने झुक गई 15 अगस्त का पावन दिन आया और परतंत्रता की काली रात्रि समाप्त हुआ और स्वतंत्रता का नव भारत नौ नवप्रभात निकला भारत माता अपने सौभाग्य पर भारत माता अपने सौभाग्य पर एक युग के बाद हंस बादलमय दिन भारतीय जीवन का मंगलमय दिन बन गया भारत के राजनीतिक इतिहास का तो एक स्वर्णिम दिन है भारत आजाद हो गया लेकिन अभी उसके सामने देश के निर्माण का काम था ये काम धीरे धीरे हो रहा है लेकिन अब खेद इस बात की है कि इतने वर्ष होने के बावजूद इतने वर्षों व्यतीत होने के बाद भारत अपने सपने को साकार नहीं कर पाया इसका कारण व्ययक्तिक स्वार्थों की प्रबलता है दल बंदी के कारण भी काम में विशेष गति नहीं आती है हमारा कर्तव्य है कि देश में देश के उत्थान के लिए इसकी ईमानदारी का परिचय दे प्रत्येक नागरिक कर्मठता का पाठ सीखे और अपने चारित्र बल को ऊँचा बनाए जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है युवक देश की रीढ़ की हड्डी के समान है उन्हें देश का गौरव बनाए रखने के लिए और इसे संपन्न एवं शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देना चाहिए राष्ट्र की उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता के विषय से सर्वदा दूर रहे निज संस्कृति के अनुकूल ही रचे हम राष्ट्र उत्थान आप सुन रहे हैं रेडियो माधव नाइनटी एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो अलबेलों का मस्तानों का इस देश तयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना इंकलो इंक लो इंक लो आइए दोस्तों इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे पहली बार ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने ही बोला था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी जहां भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था साथ ही ये स्वदेशी काम से जुड़े रहे बाल गंगाधर तिलक पूरे भारत में घूम घूमकर लोगों को आजादी की लड़ाई में साथ देने के लिए प्रेरित करते थे इनकी अंतिम यात्रा में महात्मा गांधी के साथ लगभग बीस हजार लोग शामिल हुए थे ये भारत के सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो माते रहो का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद इंकलो इंकलो इंकलो आइए इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले मंगल पांडे का नाम आता है अठारह की लड़ाई के समय से इन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ दी और सबको इसमें साथ देने को कहा मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे अठारह में खबर फैली कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बंदूक का कारतूस बनाया जाता है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है इसे चलाने के लिए कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था जिससे गाय की चर्बी मुंह में लगती थी जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ आठ अप्रैल अठारह को इनकी मृत्यु हुई आप सुनाए हैं रेडियो मद 90.4 नाइनटी वीर जवानों की अमर गाथा सुनते रहो मस्कराते रहो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 आजादी के इस कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भगत सिंह को कौन नहीं जानता भगत सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है युवा नेता भगत का जन्म सत्तावीस सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था इनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे बचपन से ही इनके मन में देश के प्रति लगाव था और वे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण भगत ने ये छोड़ नौजवान भारत सभा बनाई जो पंजाब के युवाओं को आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने आजादी के लिए बहुत से कार्य किए 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया जिसके बाद इन्हें तेवीस मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो थानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे वल्लभ भाई जी ने नागरिक आंदोलन, आंदोलन भारत छोड़ो में हिस्सा लिया था। जी ने देश की आजादी के बाद आजाद भारत को संभाला आजाद भारत बहुत सारे राज्यों में बट गया था जहां पाकिस्तान भी अलग हो चुका था उन्होंने देश के सभी लोगों को समझाया कि देश की रक्षा के लिए सभी राजतंत्र समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे देश में सिर्फ एक सरकार का राज्य चलेगा उस समय देश को ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसे एक तार में बांधे रखे बिखरने न दे आजादी के बाद भी देश में बहुत बहुत मुश्किलें थी जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से सुलझाया था आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कराते रहो का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद आइए आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान रहा उसमें सबसे आगे अगर नाम आता है, तो नायडू। नायडू एक कवित्री और और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये पहली थी पहली महिला जो भारत भारतीय नेशनल कांग्रेस की गवर्नर बनी सरोजनी नायडू भारत के संविधान के लिए बनी कमेटी की मेंबर थी बंगाल विभाजन के समय ये देश के मुख्य नेता जैसे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आई और फिर आजादी की लड़ाई में सहयोग देने लगी। ये पूरे भारत में घूम घूमकर लोगों को अपनी कविता और भाषण के माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में बताती थी देश की मुख्य महिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस अब महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश तयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना इंकलो इंकलो इंकलो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 फोर बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर का नाम भी स्वतंत्रता संग्रामी की सूची में शामिल है 1857 की लड़ाई में इन मुख्य भूमिका निभाई थी ब्रिटिशों की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शाह जफर ने अपनी विशाल सेना खड़ी कर दी थी और खुद अपनी सेना के सेनापति थे उनके इस काम के लिए उन्हें विद्रोही कहा जाने लगा तथा उन्हें बंगाल देश के रंगून में निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 को जन्मे थे इनका जन्मस्थान दिल्ली और मृत्यु 7 नवंबर अठारह सो में हुआ था आप सुन रहे हैं रेडियो माध 90.4 नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 आप सुन रहे हैं रेडियो माधव नाइनटी पॉइंट डॉक्टर प्रसाद हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं लेकिन देश को आजाद कराने के लिए वे हमेशा सभी देशवासियों के साथ खड़े रहे स्वतंत्रता की लड़ाई में राजेंद्र प्रसाद का नाम ही सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था इन्हें हमारे देश का संविधान का वस्तुकार कहा जाता है महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर बिहार से एक प्रमुख नेता बन गए। नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें कई बार जेल यात्राएं भी सहनी पड़ी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन सो चौरासी को हुआ था इनका जन्म स्थान जीरा था और मृत्यु 28 फरवरी उन्नीस पटना में हुआ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो माते रहो हना ये देश है दुनिया का गहना इंकला इंकला इंकला नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर खुदीराम बोस ये सबसे नौजवान स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं स्वतंत्रता की लड़ाई के शुरुआती दौर में ही ये उसमें कूद पड़े थे बचपन से देश प्रेम के चलते इन्होंने आजादी को ही अपनी मंजिल बना ली थी इन्हें शहीद लड़का कह के सम्मान दिया जाता है स्कूल में पढ़ने के दौरान खुदीराम ने अपने टीचर से उनका रिवॉल्वर मांग लिया था ताकि वे अंग्रेजों को मार सके मात्र सोलह साल की उम्र में इन्होंने पास के पुलिस स्टेशन व सरकारी दफ्तर में बम ब्लास्ट कर दिया था जिसके लिए तीन साल बाद इन्हें इसके जुल्म में गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई जिस समय इनको फांसी दी गई थी इनकी उम्र मात्र अठारह साल आठ महीने आठ दिन की थी इनका जन्म तीन दिसंबर अठारह सौ को हबीब पूर में हुआ था और मृत्यु 11 अगस्त 1908 को कलकत्ता में हुआ आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते मस्कराते रहो मुस्कराते रहो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 महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा जैसे हमने बात की सरोजनी नायडू की उसी तरह एक और महिला का नाम आता है दुर्गावती देवी दुर्गा बाबी के नाम से ने खास जाना जाता था ब्रिटिश राज्य के खिलाफ ये महिला उस समय खड़ी रही जब देश में महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं थी भगत सिंह जब ब्रिटिश ऑफिसर को मार भागते हैं तब वे दुर्गावती के पास मदद के लिए जाते हैं दुर्गावती भगत सिंह व राजगुरु के साथ ही ट्रेन में सफर करती हैं जहां दुर्गावती इन्हें ब्रिटिश पुलिस से बचाती हैं दुर्गावती भगत सिंह की पत्नी बन जाती है जिससे किसी को शक न हो इनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था जो भगत सिंह के साथ ही आज़ादी के लड़ाई में खड़े हुए थे उनकी पार्टी के सभी लोग इन्हें दुर्गा कहा करते थे दुर्गावती दुर्गावती। नौजवान भारत सभा की मेंबर भी थी। थी तो ऐसी थी वीर दुर्गावती। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को बंगाल में हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में हुआ आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट 90.4 एफ सुनते रहो मुस्कर बेलों का मस्तानों का इस देश त्यारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना तो आइए इस यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में सुनेंगे मैं उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा लेकिन दस बातें दस तथ्य जो उनके बारे में बताया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ नई बातें आप उनके बारे में समझ सके सुन सके जी हाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिता महात्मा गांधी भारत तथा विदेशों में लोगों के अध्ययन का विषय बन चुके हैं मैं गांधी जी के बारे में आपको दस तथ्य बताने जा रहा हूँ पहला गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी दूसरा गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी और तीसरा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है चौथा वो अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे उनके दो भाई और एक बहन थी पाँचवा गांधी जी के पिता धार्मिक रूप से हिंदू तथा जाति से मौत बनिया थे छठवा माधव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे सातवा गांधी जी की हत्या बिरला भवन के बगीचे में हुई थी आठवा गांधी जी और प्रसिद्ध लेखक लियो टोलस्टॉय के बीच लगातार पत्र व्यवहार होता था, था नौवा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान बर्ग से 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी की थी दस, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी तथा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी तो ये थी कुछ खास बातें दस तथ्य गांधी जी के बारे में आप सबके लिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो बेलों का मस्कानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना भीरो की यहाँ भोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती है धूमे बस्ती में हारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ हंसता सावन hey! यहाँ हंसता सावन बालों में खिलकी है कलियां गालों में कहीं दंगल शौक जवानों के कहीं करतब तीर्थ मानों के यहाँ नित नित मेले यह नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और काशे बजते हैं दिलदार हम दुश्मन के लिए तलवार है हम मैदान अगर हम मैदान अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं